भारतीय दर्शन न्याय दर्शन यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि जीवात्मा विभु है सर्वव्यापी है इसीलिए यह कहीं जाती तो है नहीं फिर एक शरीर को छोड़कर जीवात्मा दूसरे में प्रवेश करती है यह किस प्रकार कहा जा सकता है समाधान में यह कहना चाहिए कि संस्कार आत्मा में रहता है आत्मा व्यापक है अतएव प्रत्येक जीवात्मा के सभी संस्कार सर्वत्र रहते हैं न्यायिक मन में तो संस्कार स्वीकार करते नहीं परंतु स्थूल शरीर में रहते हुए मन के साथ जीवात्मा का संबंध होने पर जीवात्मा के वे संस्कार उद्भुत होते हैं तभी उस जीवात्मा में भोग होता है वस्तुतः एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश मन करता है तथापि स्थूल बुद्धि वालों को समझाने के लिए जीवात्मा के साथ संस्कार जाता है यह कहा जाता है अतएव जीवात्मा शब्द से यहाँ मन समझना चाहिए दूसरा शरीर शरीर दूसरा प्रमेय है हित की प्राप्ति और अहित को दूर करने के लिए जो क्रिया की जाए उसे चेष्टा कहते हैं जिसमें यह चेष्टा रहे या जिसमें इंद्रिया रहे या जिसमें जीवात्मा को सुख दुख का अनुभव हो वही शरीर है इसे भोगायतन भी कहते हैं तीसरा इंद्रिय बाह्य जगत के रूप रस गंध स्पर्श तथा शब्द इन विषयों का जिससे ज्ञान हो उसे ही इंद्रिय कहते हैं इंद्रियां दो प्रकार की हैं बाह्य बाह्य इंद्रिय इंद्रिय और इंद्रिय। इंद्रिय के पुनः दो भेद हैं ज्ञान इंद्रिय चक्षु रसना घ्राण त्वक तथा स्रोत्र एवं कर्म इंद्रिय वाक हस्त पाद जननेन्द्रिय तथा मल के बाहर होने की इंद्रिय अंतरिंद्रिय केवल मन है ज्ञानेन्द्रिया क्रमशः तेजस जल पृथ्वी वायु तथा आकाश इन्हीं पाँचों भूतों के स्वरूप हैं चौथा अर्थ रूप रस गंध स्पर्श तथा शब्द ये ही पाँच न्यायमत में अर्थ कहलाते हैं ये क्रमशः तेजस जल पृथ्वी वायु तथा आकाश के विशेष गुण हैं। न्याय भाष्यकार ने सुख तथा सुख का कारण एवं दुख तथा दुख का कारण इस अर्थ में भी अर्थ शब्द का प्रयोग किया है वैशेषिक मत में तो द्रव्य गुण तथा कर्म इन तीनों को अर्थ कहते हैं पांचवा, बुद्धि न्याय मत में बुद्धि उपलब्धि तथा ज्ञान ये तीनों पर्यायवाचक शब्द हैं छठवां, मनस इसे अंतरिंद्री कहते हैं सुख दुख इच्छा द्वेष आदि आत्मा के गुणों का ज्ञान मन के द्वारा होता है मन अड़ु परिमाण का है अतएव एक समय में यह मन एक ही स्थान पर रहता है आत्मा तथा इंद्रिय के साथ बिना मन का संबंध हुए ज्ञान नहीं उत्पन्न होता अतएव एक साथ एक ही ज्ञान क्रमशः उत्पन्न होता है मन नित्य है एक शरीर में एक ही मन रहता है मरने के समय यह शरीर से बाहर निकल जाता है जिसे उपसर्पण कर कर्म कहते हैं वस्तुता मन के निकलने को ही मरण कहते हैं दूसरे शरीर में वही मन प्रवेश करता है जिसे अपसर्पण कर्म कहते हैं मोक्ष की दशा में भी जीवात्मा के साथ एक मन रहता ही है यही मन मोक्षावस्था में एक आत्मा को दूसरी आत्मा से पृथक रखता है और इसी के कारण जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग रहते हैं इसी के कारण मोक्षावस्था में भी न्यायमत में आत्मा अनेक है सातवां प्रवृत्ति कायिक वाचिक तथा मानसिक जो क्रिया होती है उसके आरंभ को प्रवृत्ति कहते हैं आठवां दोष जिसके कारण प्रवृत्ति हो वही दोष है राग द्वेष तथा मोह के कारण हमारी सभी प्रवृत्तियां होती हैं इसलिए राग द्वेष तथा मोह को दोष कहते हैं नौवां प्रैत्य भाव मरने के पश्चात दूसरे शरीर में जीवात्मा की स्थिति को प्रैत्य भाव कहते हैं परलोक का होना इसी से प्रमाणित हो जाता है इसी को फिर से जीवात्मा की उत्पत्ति भी कहते हैं दसवां फल सुख और दुख का संवेदन होना ही फल है अपने अनुकूल भाव को सुख तथा प्रतिकूल को दुख कहते हैं हमारी क्रियाओं के सुख या दुख ही फल हैं ग्यारहवा दुख इसे ही पीड़ा ताप क्लेश आदि भी कहते हैं सबको स्वयं इनका अनुभव होता है इस संसार में कोई भी जीव दुख से रहित नहीं है एवं हमारी क्रियाओं के फल को भी दुख से कभी मुक्ति नहीं है अतएव न्याय शास्त्र में सुख को दुख के ही अंतर्गत कहा है बारह अपवर्ग अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं अर्थात जीवात्मा के 21 प्रकार के दुख तथा दुख के कारण जब नष्ट हो जाए तभी वह जीवात्मा मुक्त कहलाती है अर्थात 21 प्रकार के दुखों की की निवृत्ति ही मोक्ष है शरीर मनस को लेकर छह इंद्रियां तथा उन इंद्रियों के छह रूप, रस आदि विषय एवं उनके रूप ज्ञान रस ज्ञान आदि छह ज्ञान तथा सुख एवं दुख इन 21ों से दुख उत्पन्न होता है इन्हें के आत्यंतिक नाश को मोक्ष कहते हैं शास्त्र को पढ़कर उसके मर्म को समझने से जगत के सभी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है उन सभी पदार्थों में नाना प्रकार के दोषों को देखकर साधक संसार से विरक्त होकर मोक्ष की इच्छा करता है